बरापीड नटवर वपु कर्णय कर्णिक बिब्रजा सनक कपिशं बैजयतीमार रन वेणो धरसुधया पूयोपृदी वृंद्यम स्वद रम प्रशीत नम कमल ने नम कमलमा नम कमलना भ कमला पत नम यो ब्रह्मानं पूर्वं विदाति पूर्व जो वै वेद प्रणोति तस्म तग्वेवत्मु प्रकाशम मुमह प्रपदे भगवत साक्षात्णाल्लाद विशुद्धाधिस्थित महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी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 आनंद चाहता है सुख चाहता है शांति चाहता है दुख निवृत्ति चाहता है और स्वयं अनाज होने पर भी अनंत जन्मों के पश्चात भी उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सका अतय मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों का समाधान परमावश्यक हो गया किन्तु इन दोनों प्रश्नों के समाधान में प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण सफल नहीं हो सकते क्योंकि यह परोक्ष है अतय वेदों शास्त्रों के द्वारा इन प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया गया और बताया गया कि यद्यपि वेदों में भी तीन प्रकार के लक्ष्य वेद मंत्रों में बताए गए हैं जैसे कुछ वेद मंत्रों में दुख निवृत्ति का लक्ष्य बताया गया है कुछ वेद मंत्रों में शांति का लक्ष्य बताया गया है कुछ वेद मंत्रों में आनंद का लक्ष्य बताया गया है दुख निवृत्ति को मोक्ष भी कहते हैं अपवर्ग भी कहते हैं कैवल्य भी कहते हैं एकत्व भी कहते हैं जैसा कि आप लोगों को बताया गया है ब्रह्म जीव माया तीन तत्व अनाद्यनंत शाश्वत तत्व है और उनमें ये मैं तत्व को जीव कहा जाता है और मैं के अतिरिक्त दो तत्व बचे हैं एक ब्रह्म एक माया इन दोनों में कौन मेरा है ये डिसीजन लेना है और उसे प्राप्त करने की साधना करना है वेदों तो ने बताया कि मोक्ष माने भगवान में ब्रह्म में लीन हो जाना इसको मोक्ष कहते हैं इसी को दुख निवृत्ति कहते हैं इसी को शांति भी कहते हैं तो वेदों ने कहा सर्वाजीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन हंसो भ्रम्य ते ब्रह्मचक्रे पृथ्वात्म प्रेरित रुष्ट नाम तीन तत्व हैं ब्रह्म जीव माया इसमें ये जो जीव है जब अपने लक्ष्य को पा लेता है तो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है अमृत हो जाता है ब्रह्म में एकत्व को प्राप्त हो जाता है यानी दुख निवृत्ति को लक्ष्य मान रहा है ये वेदमंत्र फिर कहता है वेदर भरते भोक्तृभाव मुच्यते सर्वपाश श्वेता शोपनिषदत् आठ सर्वपाश पाश पा, पाशाई ही भी मोक्ष बता रहा है अगर जीव और ब्रह्म मिल जाए तो मोक्ष मिल जाए फिर वेद कहता है क्षरम प्रधान अमृता क्षरम्क्षरात्मा ना बीसते देव एक तस्याना योजनात् त्वभा विश्व माया निवृत्ति श्वेताशतरोपनिषद एक दस ये जो तीन तत्व हैं ब्रह्म जीव माया इसमें यदि जीव ब्रह्म को पाले कैसे पाले पहले ध्यान करे स्मरण करे फिर इतना स्मरण करे कि लीन हो जाए तस्याना तस्या योजनात् तत्व भावात् तो माया से निवृत्ति हो जाए यानी दुख की निवृत्ति यानी मोख फिर वेदमंत्र कहता है समान वृक्ष पुरुषो निमग्नो नि सब दुखी है ना आओ हम उपाय बताते हैं क्या देखो तुम लोगों के हृदय में दो पक्षी रहते हैं एक तुम और एक तुम्हारा पिता एक बालक एक बालक दोनों एक जगह पर हृदय में ऐसे रहते हैं अर्थात ये जीवात्मा और परमात्मा एक दूसरे की तरफ इनकी पीठ है जीवात्मा पीठ किए है परमात्मा की तरफ अगर ये जीवात्मा पीठ न करे अबाउट टर्न हो जाए सन्मुख हो जाए शरणागत हो जाए तो बीत हो कहा दुख निवृत्ति हो जाए मोक्ष मिल जाए चौथे अध्याय का सातवां मंत्र श्वेता फिर वेद कहता है विश्वस्य से कम परवेष्टिता देव मुच्यते सर्वपाशी श्वेता शरोपनिषद चार सोलह फिर वेद मंत्र कहता है छ तेरा श्वेता चतरोपनिषद मोक्ष मिल जाएगा अगर ब्रह्म को जान लो जान लो देख लो पालो किसी भाषा में कहा जाए तमाम वेद मंत्र और और सुन लो तम दुर्दर्शम गुढ़ुप्रविष्टम गुवाहित ग्बरे पुराणम अध्यात्म योगाधिगमे न देव मीरो हर्ष शो कौजहा दुख मिल रहा है तुम लोगों को ये चला जाए अगर तुम्हारे ही हृदय में रहने वाले तुम्हारे पिता को तुम जान लो पालो उनसे मैत्री कर लो ये डाकिनी माया की मैत्री छोड़ दो नितोंो बहुनाम जो बहूनादाति काम तत्कारख्यागम्य ज्ञाप मुच्य से सर्वपाश तेरा और तम दुर्दर्शम ये कठोपनिषद है एक दो बारह ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं मोक्ष पाना है क्यों हमको नहीं चाहिए मोक्ष ठीक है हम इसलिए कह रहे हैं कि जिसको केवल दुख निवृत्ति चाहिए सबके संस्कार अलग अलग हैं विचार अलग अलग हैं मुंडे मुंडे विचित्र रूपा विचित्रूपा खुचितया तो कोई मोक्ष ही चाहता हो तो हम कह रहे हैं कि उसको मोक्ष भी मिल जाएगा इस प्रकार और जो कहते हैं हमें मोक्ष नहीं चाहिए फिर शांति चाहिए हमको टेंशन है डिप्रेशन है आजकल बोला जाता है शांति चाहिए हा तो आपके लिए भी मार्ग है विश्व स्वेकम परिवेश ज्ञातवा शिवम शांतिम्य में चार चौदा श्वेता शनिषेतना काम तमात्मस्थम ये नुपश्य धीरा तेजा शांति शाश्वती नेतरेशा जो अंतःकरण में ही बैठे हुए अपने स्वामी को जान ले पा ले, उसको शांति मिल जाएगी सदा कोम बरदम देवमी माम शांति मत्यंत में और जो इसके पहले हमने मंत्र कहा था वो कठोपनिषद का है दो दो तेरा तो ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि अगर कोई शांति चाहता है तो आओ तुम्हारे लिए भी वही इलाज है जीवात्मा परमात्मा का मिलन तीसरे आए उन्होंने कहा हमको तो आनंद चाहिए जी खाली दुख निवृत्ति नहीं दुख निवृत्ति तो मिलती रहती है मिलती रहती है हूषुप्ती हाँ। अवस्था में गहरी नींद जिसे आप कहते हैं जिसमें स्वप्न भी नहीं देखते ऐसी नींद भी आती है ना आपको उस समय क्या होता है न बाहियम किंचन वेदनातरम न बाहर का कुछ भान न अपना भान शून्य अवस्था में रहते हैं आप तो दुख निवृत्ति तो हो गई बगल में लेटा है बाप बेटा बीबी मर गई मर जा आनंद में सो रहे जब उठे है? अब आ गया दुख है लेकिन जी ये तो टेम्परेरी दुख निवृत्ति है ये तो डॉक्टर साहब भी कर देते ऑपरेशन करते समय है हाँ। और नित्य दुख निवृत्ति जो है वो भी भगवान ने मिल गया है हाँ। यानी अनुभव करने वाला चला गया अनुभव करने वाला कौन मन इंद्रिया इस संसार का अनुभव करती है ना? इंद्रिया और मन हा संसार का अनुभव करती है संसारी सुख तो ये मन और इंद्रियों को समाप्त कर देने का नाम मोक्ष तो जब मन इंद्रिया शरीर नहीं रहेंगे तो आनंद कहां से मिलेगा खाली दुख की निवृत्ति हो जाएगी इसलिए वे कहते हैं हमको आनंद चाहिए हम शरीर भी चाहते हैं इंद्रिया भी चाहते हैं मन बुद्धि भी चाहते हैं आनंद भी चाहते हैं लेकिन ध्यान दो आनंद दिव्य होता है और आपका शरीर आपकी इंद्रिया आपका मन ये माइक है तो माइक बर्तन में दिव्य वस्तु नहीं दी जा सकती इंपॉसिबल तो उल्टा है अरे देखो जब माइक वस्तु में ही अंतर है कान भी बना है पंच महाभूत से और आख भी बनी है उसी पंच महाभूत से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश या गंवारी भाषा में समझो बाप के वीर और मां के रज से ये पूरा शरीर बना है ना मां के पेट में हाँ। लेकिन कान से हम केवल सुन सकते हैं देख नहीं सकते क्यों अरे एक ही सामान से तो बना है ये पूरा शरीर हाँ जी लेकिन सहायक है हा, हाँ। तो जब एक ही सामान से बनी हुई है कान से देखने का काम नहीं कर सकते तो फिर माइक मेटीरियल से बने हुए शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि में वो दिव्य आनंद कैसे आएगा दिव्य रूप इन आंखों से कैसे दिखेगा दिव्य शब्द इन कानों से कैसे सुनाई पड़ेगा दिव्य स्पर्श ये माइक त्वचा से कैसे ग्रहण होगा अर्थात उसके लिए दिव्य शरीर दिव्य इंद्रिया दिव्य मन चाहिए ठीक है लेकिन चाहते हैं आनंद वेद कह रहा है रसो वै सह रसगम हे वाय लब्धवा नंदी भवत तैतरी ओपनिषद साथ वो आनंद है भगवान आनंद है उसको जो पाले वो आनंद युक्त हो जाए और आनंद युक्त हो जाए तो दुख स्वयं चला गया उसके मांगने की जरूरत ही नहीं अरे भाई कोई कहे हम स्वस्थ हो गए इसका मतलब बीमारी चली गई हम विद्वान हो गए इसका मतलब मूर्खता चली गई हम धनवान हो गए इसका मतलब गरीबी चली गई उसको कहने की जरूरत क्या है तो आनंद मिल गया का मतलब दुख गया अपने आप बिना कहे मोक्ष मिलता है तो वेद कह रहा है कि जो उसको पाले उसको आनंद मिल जाता है फिर वेद कहता है रसम लधुआ सुखी भवती फिर बेद कहता है एको बशी बहुदाजक बहु करोति धीरा स्म सुखम शाश्वत नेतरेश्वेताशतरोपनिषद छे बारह एको बशी सर्वभूता एक बहुधा योति तमात्मस्तम जे अनुप्य धीरा तेषा सुखम शाश्वत ने तरेश कठोपनिषद दो, दो बारह जो अंदर ही बैठे हुए श्याम सुंदर को जान ले पाले देख ले उसको अनंत काल के लिए आनंद मिल जाए तो ये तीन प्रकार की बातें वेदों में कही गई है शास्त्रों में लेकिन उन सब का मतलब केवल आनंद प्राप्ति से है क्योंकि ब्रह्म आनंद है आनंदो ब्रह्मे की बेजाना वेद कह रहा है कैत आनंद को पालो आनंद से जुक्त हो जाओ अरे चीनी को खा लो तो सारा मुंह मीठा हो जाए नमक को खा लो सारा मुंह नमकीन हो जाए बड़ी सीधी सी बात तो है तो भगवान आनंद है और हम उसके अंश है ये आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया गया है भूले ना होंगे हम भगवान के अंश है इसलिए आनंद ही चाहते हैं चाहेंगे चाहना पड़ेगा और चूंकि कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता नहीं कश्चित क्षण जातु कर्म कर्मकृत गीता तीन पाँच भागवत छपन इसलिए प्रतिक्षण हम आनंद के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं कप से सदा से कब तक करना पड़ेगा जब तक न मिल जाएगा वो टाइम लिमिट बताई नहीं जा सकती वो तो जब मैं कौन मेरा कौन का प्रश्न हल कर दोगे प्रैक्टिकल तब मिलेगा तो आपको बताया गया कि उस आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के हम अंश हैं क्योंकि शक्ति है और हमारा उनसे ही संबंध है हमारा उनसे ही मैं का उनसे ही संबंध है और शरीर का उनकी माया से ही संबंध है ये अलग अलग है मैं नित्य हूं ये अनित्य है ये संसार अनित्य है लेकिन सत्य है ये जो अद्वैती कहते हैं कि संसार है ही नहीं लेकिन सब अद्वैती नहीं कहते शंकराचार्य ने तो कहा लेकिन उन्हीं के बड़े बड़े अनुयायी विद्यारण्यों उन्होंने कहा नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है कि संसार है ही नहीं है संसार है और ये उसी ब्रह्म ने बनाया है और ब्रह्म के पास शक्ति थी शक्ति से बनाया है बिना शक्ति के संसार नहीं बन सकता माया शक्ति भी है, है? शंकराचार्य ने भी मान लिया सर्वोपेता च तद दो एक तीस वेदांत सूत्र में उन्होंने लिखा <coughs> सर्वशक्ति युक्ता देवता शक्ति रही तस् तस्वृत्य अरे भाई शक्ति नहीं होगी तो प्रवृत्ति कैसे होगी ब्रह्म की फिर संसार कैसे बनेगा फिर वेदांत में जो कहा गया दूसरे सूत्र में जन्माद जिससे जन्म आदि हो संसार का जीव का विश्व का वो ब्रह्म है तो संसार आ, का जन्म हो जन्मात् शब्द है तो उसको क्या अर्थ करोगे भ्रमात्म भ्रम हो तो आचार्य प्रभु पाद चरण बड़े हुए हैं अद्वैती वेदांति उन्होंने कहा कि शंकराचार्य हो चाहे कोई हो हमारे गुरुजी हैं ठीक है लेकिन हम ये पूछते हैं कि अगर संसार नहीं है तो हम लोग भिक्षा मांग के कहा खाते हैं अगर संसार है ही नहीं ये ब्रह्म है तो सारे सन्यासी शंकराचार्य जो हो चाहे उनके गुरु हो गोविंदाचार्य गौड़ पदाचार्य सुखदेव परमहंस वेद कोई हो संसार से भिक्षा मांग के खाते हैं सन्यासी लोग रोटी बना नहीं सकते पेट है उनके भी भूख लगती है उनको भी तो उनसे कहो क्यों खाना खाने की बात सोचते हो संसार ही नहीं है ऐसा नहीं है भाई संसार है शंकराचार्य जी ने कहा आत्मा कर्ता नहीं है और उन्हीं के संप्रदाय में बोलने लगे अरे नहीं आत्मा करता है सब बृहस्पति वगैरह। शंकराचार्य ने बहुत सी बातें ऐसी कही हैं, कि उन्हीं के संप्रदाय वालों ने मजाक उड़ा दिया शंकराचार्य ने कहा कि गीता का लक्ष्य है कर्म संन्यास संसार के कर्म धर्म सब छोड़ दो और दंड कमंडल लेके बाबाजी हो जाओ तो मधुसूदन ने कहा कि नहीं भाई अगर संन्यास लक्ष्य होता तो अर्जुन तो पहले ही संन्यासी बन रहा था हम युद्ध नहीं करेंगे इन सबको मार के हम राजा नहीं बनना चाहते सबसे पहले अर्जुन ने यही कहा था जब बीच में रथ खड़ा किया तो देखा अच्छा इनको मारना है कन्हैया मैं नहीं लड़ता ठाकुर जी ने कहा अरे तूने मुझको मांगा था द्वारिका में बिना हथियार के अब यहाँ आ गए तो कहता है युद्ध नहीं करूंगा क्या मालूम नहीं था द्वारिका में कि किससे युद्ध करना है यहां कोई नई चीज देखा क्या अरे ओ दुर्योधन भी गया था तेरे साथ वहीं पर तो ये बात हुई थी कि 18 अठारह सेना हथियार दुर्योधन को दे दो महाराज हम तो आपको लेंगे बिना हथियार के ये क्यों कहा था नो कुछ महाराज मैं मैं ऐसा खून खान नहीं करूंगा राजा पृथ्वी के लिए इसमें आनंद थोड़ा ही है कोई अच्छा आप कह दीजिए इस पृथ्वी में आनंद है नहीं स्वर्ग में वहां भी नहीं तो फिर सन्यासी बनेगा तो वहीं पर श्री कृष्ण कह देते गीता खत्म जावर्जन दंड कमंडल लेके गीता का लेक्चर दिया अठारह अध्याय और आखिर में अर्जुन ने कहा हा युद्ध करूंगा और किया हजारों मर्डर किया ये कर्म संन्यास का उपदेश है गीता का लक्ष्य है नहीं या नहीं तो ब्रह्म या भगवान श्री कृष्ण कि हम शक्ति है उनसे हमारा भेदा भेद संबंध है अर्थात कुछ अंश में अभेद है कुछ अंश में या कहिए अधिक अंश में भेद है देखिए हमारे यहां दो प्रकार के मत चलते हैं सदा से एक तो कहता है कि जीव ब्रह्म में बिल्कुल भेद नहीं है अभेद ही है और एक मत कहता है कि श्री कृष्ण और सब जीवों में भेद ही है ही नहीं, नहीं ये दोनों बातें गलत है ऐसा बोलो अभेद भी है भेद भी है अरे बस एक शब्द की तो लड़ाई है ही मत बोलो भी बोलो जो बोलते हैं कि भेद ही है तो उनसे कहो कि ये बताओ कि तुम भगवान से पैदा हुए हाँ, तो तुम भगवान से जूनियर हुए नहीं नहीं तो पैदा तो भगवान से हुए हा तो बाप बेटे की एक उम्र कैसे होगी अरे वेद कहता है ये तो वाई मान भूतान जय अंत उपनिषद तीन एक जिससे सब जीव पैदा होते हैं जब पैदा हुए तो फिर भगवान से तो जूनियर हुए हम नहीं नहीं अभी से न्यासा भेद कह रहा है श्वेता चतुर्वनिषद एक नौ दो अज हैं एक वो ब्रह्म एक मैं जीव दोनों अज हैं तो फिर अभेद हुआ ना वो भी अनाज हम भी अनाज नंबर दो संसार में दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं ना न हाँ, एक जड़ एक चेतन ये देखो एक कुर्सी ये जड़ है ये पृथ्वी जड़ है इसके न शरीर है न इंद्रियां है न मन है न बुद्धि है उसी को जड़ कहते हैं है हाँ। और एक चेतन मनुष्य है पशु है पक्षी है तो वह हे भेद है ना हाँ। तो भगवान भी चेतन है हम भी चेतन है उसके भी शरीर है मन है बुद्धि है हमारे भी है अभेद हुआ ना आ, दोनों चित्त है चेतन है और दोनों अनादि जनंत है लेकिन भेद बहुत है अभेद थोड़ा सा तमाम वेद मंत्र भरे पड़े हैं जिसमें तीन तत्व तो बताए गए हैं ये भेद है और सबसे बड़ी बात अपरिमिता ध्रुवा तनुभ यदि यदि तरि शास्त्रते तिन्यमो नो भगवान नियंता है वेद कह रहा है कारण करे नौ श्वेता चतोरोपनिष प्रधान क्षेत्रपतिर्गुणेश छे सोलाशतरोपनिषद प्रधानमताक्षर मराक्षराशते देश एकनाजना भूयश्चांत विश्व माया निवृत्ति क्षणात्माना भी सतह भेद कह रहा है श्वेता उपनिषत एक दस जीव और माया पर शासन करता है भगवान तो अगर अभेद ही होता तो एक शासन कैसे करता अगर भेद ही नहीं है कोई ये बोलता है तो फिर दोनों बराबर हो गए फिर दोनों शासन करेंगे ये लो लड़ाई हो जाएगी और जीव अनंत है अनंत है नहीं जीव वही एक ब्रह्म है सब में अद्वैती बोलता है अच्छा जी अगर एक ही ब्रह्म सब में है हाँ, तो एक ब्रह्म ने शरीर छोड़ दिया ह हाँ, तो सबके चला जाना चाहिए सब मर जाए इकट्ठे अरे जब एक ही ब्रह्म सब में और एक ब्रह्म ने शरीर छोड़ दिया चला गया वो तो ब्रह्म बन गया तो सबको ब्रह्म बन जाना चाहिए नंबर दो अगर सब एक ही ब्रह्म सब में है तो एक को ज्ञान हो गया तो ब्रह्म बन गया अरे शंकराचार्य हो चाहे वो वेद्यास हो उनको ज्ञान हो गया तो ज्ञान होने के बाद क्या होता है वो तो ब्रह्म बन जाता है हाँ तो ब्रह्म बन गया हाँ तो सबको ब्रह्म बन जाना चाहिए ए बाकी लोग क्यों कोलहू पेर रहे हैं चौरासी लाख में अलग अलग ब्रह्म ज्ञान क्यों जरूरी है हाँ, ये तो ठीक है तो तो फिर आज तक किसी को ब्रह्म ज्ञान हुआ ही नहीं लो और सुनो तो फिर तुम्हारा सिद्धांत है क्या रह गया अद्वैत का ब्रह्म ज्ञान हो जाता है फिर सारे वेद मंत्र भी व्यर्थ हो गए ब्रह्म विद ब्रह्मत ही चलेगा तो भगवान से हमारा भेद भी है अभेद भी है अनेक वेद मंत्रों और वेदांत सूत्रों के द्वारा आपको बताया गया है और ये बताया गया कि उस ब्रह्म को जान कर पाकर ही ये है जीव आनंदमय होगा और यह भी बताया गया कि लेकिन उसको इस प्राकृत शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से न जाना जा सकता है न देखा जा सकता है और न प्राप्त किया जा सकता है लेकिन वेदों ने कहा निराश न हो वो भगवान जिस पर कृपा कर देता है वो उसको जान लेता है उस सिद्धांत को भी बताया गया कृपा किस पर करता है कोई पागल तो नहीं है भगवान जिस पर मन में आया कृपा कर दिया आ, उसकी भी शर्त होगी वो शर्त क्या है तदर्थ आपको बताया गया कि ब्रह्म के दो स्वरूप है प्रमुख एक का नाम निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म और एक सगुण सविशेष साकार ब्रह्म सगुण निर्गुण स्वरूप ब्रह्म त्रिपाद भूष नारायणोपनिषद का पहला मंत्रो रूपे चैवा मूर्त चै मूर्तन चहदारण्य को शंकराचार्य ने भी मान लिया मूर्तन चै मूर्तम द्रह्मणो रूपे द्विविधम ही ब्रह्म अवगम्य शंकराचार्य ने कहा एक निराकार ब्रह्म होता है एक साकार होता है दो होते हैं इसलिए दो ही मार्ग प्रमुख हैं। या तो निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लो और आनंद मिल जाएगा वो मेरा है और या तो साकार श्री कृष्ण को प्राप्त कर लो और आनंद मिल जाएगा वो मेरा है।, है लेकिन जो निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म की शरण में जाएगा उसके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी क्या वो ब्रह्म कुछ करता नहीं केवल सच्चिन स्वरूप है उसका ना नाम है न ना रूप है न गुण है न लीला है न धाम है न कृपा है कुछ नहीं वो कुछ कर करते ही नहीं इतना बात इतनी बात जरूर है जैसे तौलिया है ये जड़ है वो जड़ नहीं है चेतन है सच्चिदानंद है लेकिन कर्म कुछ नहीं करता क्या मतलब मतलब उसकी शक्तियां प्रकट नहीं होती देखो दो प्रकार के बीज होते हैं ना संसार में कैसे एक तो आप चबेना चबाते हैं अरे चना लैया चबाते हैं ना जो भाड़ में भुन जाए और वही लइया चना जब पहले रूप में रहते हैं बोरे में बंद गेहूं चना धान उसी को तो हम लोग चबाते हैं ना भून करके, के लेकिन अंतर क्या है वो जो बोरे में रखा है उसको हमने मिट्टी में डाला और सुपरफास्ट फैट अमोनियम सल्फेट यूरिया खाद दी पानी दिया सनलाइट मिली वो पेड़ बन गया और जिसको हम चबाते हैं उसको भी डाला खेत में बेचारा चढ़ गया तो एक ऐसा जड़ होता है माया वाला और वो ब्रह्म ऐसा नहीं है उसमें शक्तियां सब हैं लेकिन प्रकट नहीं होती तो जब प्रकट नहीं होती तो कृपा कैसे करेगा और जो कृपा नहीं करेगा तो हमारी शरीर हमारा मन हमारी बुद्धि दिव्य कैसे बनेंगे और दिव्य भी नहीं बनेंगे और आनंद भी नहीं मिलेगा और माया भी नहीं जाएगी कोई काम नहीं होता परिश्रम व्यर्थ और सबसे पहली शर्त अधिकारी की ज्ञान मार्ग का अधिकारी साधारण चतुष्टी संपन्न इस समय सात अरब आबादी है 220 देशों में उसमें सात आदमी भी मिले हैं इसमें हमको डाउट है ज्ञान मार्ग का अधिकारी और भक्ति मार्ग जो है सगुण साकार श्री कृष्ण का अधिकारी गधे भी पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चरा चर को कोई। कोई सा श्री कृष्ण के अधिकारी है वो सबको हृदय से लगा लेते हैं सभी इतिहास साक्षी है अरे जिस गीध को आप देख के नफरत करते हैं मांसाहारी है उसको हृदय से लगाते हैं राम जिस शबरी को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य छूने के लिए भी परहेज करेंगे अचूत है उसके झूठे बेर खाते हैं सब तो अधिकारी और अगर कोई ज्ञान का अधिकारी हो भी जाए तो जब साधना करेगा तो बार बार गिरेगा क्यों इसलिए कि उसके पीछे संभालने वाला कोई नहीं है भगवान नहीं रहते उसके पीछे वो तो कुछ करते ही नहीं पीछे कैसे रहेंगे ब्रह्म तो अकड़ता और अगर कोई करोड़ों जन्मों में अंतिम अवस्था पर पहुंच जाए अज्ञान भ्रांति आवरण अपोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान दुख निवृत्ति तृप्ति ये सातवीं भूमिका वहां पर भी पहुंच जाए तो क्ष विमुक्त मन अस्त भावा दिशु बुद्धया आरूह्य कृष्रेण परम पद तथ पतंतो दस दो बत्तीस भागवत ब्रह्मा ने कहा था श्री कृष्ण से महाराज ज्ञान की अंतिम चोटी पर पहुंचकर भी गिरेगा और शंकराचार्य ने भी कह दिया अभी के ज्ञानी आरूढ़ोपी निपात्य ते धा अरे देखो भैया सही बात बता दूं है हाँ। तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने मोक्ष तुम मार रहती पर छुते दो तीन चालीस वेदांत सूत्र के भाषण में लिखा भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा उसी से मोक्ष होगा अपनी कमाई वाली ज्ञान से तो आत्म ज्ञान होगा ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता लव इतने हजारों जन्मों का परिश्रम व्यर्थ गया इसलिए तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक ओ हो गुणाक्षर न्याय जो तो पुण्य प्रत्युह अनेक ज्ञान पंथ कृपाण की धारा पर खा गई भारा अर्जुन शरी का उर्वशी को जीतने वाला भगवान से पूछता है बारहवें अध्याय के प्रारंभ में महाराज निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की भक्ति और श्री कृष्ण की भक्ति में अंतर क्या है तो भगवान ने कहा धिक तरस तेम अभव्यक्ता शक्त चेतसाम अरे निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति साधन चतुष्टय संपन्न के शिवा कोई करेगा मर जाएगा करी नहीं सकते रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद तो त्याप निर्बानवंत अपर पशु बिनु पूछ विषण वो पशु है इतना मूर्ख जैसे पशु मूर्ख होता है बिना सिंह पूछ के कितना खराब लगता है ऊपर तू उसकी पूछ भी ना हो सीघ भी ना हो ऐसा ज्ञानी भी और मोक्ष चाहे बिना श्री कृष्ण कृपा के इम्पॉसिबल अतएव भक्ति मार्ग को ही अपनाया गया और भक्ति मार्ग के विषय में भागवत के प्रारंभ में मैंने आपको बताया किसौन का दिक परमहंसों ने प्रश्न किया था कि सबसे सरल और सबसे उच्च और सबसे शीघ्र लाभ देने वाला लक्ष्य देने वाला मार्ग बताइए तो उन्होंने कहा सभी पुनसाम परो धर्मो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो लेकिन आई तुकी कोई कामना न हो न संसार की कामना न मोक्ष की दोनों कामनाएं न हो ये डिसाइड कर लो फिर आओ भक्ति करने और दूसरी शर्त है आहेतु क्या प्रतिहता निरंतर भक्ति हो ऐसा नहीं एक घंटे आधा घंटे हा हरे राम हरे राम कर लिया और बाकी संसार में 420 करते घूम रहे भूल गए अंदर बैठे हैं भगवान और नोट करते हैं ऐसा नहीं निरंतर मन भगवान में रहे निरंतर ये दूसरी शर्त है इसका डिटेल फिर बताएंगे बोलिए लाडली, लाल की